तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे मिले हैं यहाँ तक कोई कर्मचारी भी हो साफ सफाई करने वाला भी हो न द्वारका में उन तक से श्री कृष्ण प्रेम से मिले हैं अब महाराज हुआ ये कि शौनक जी ने सूर्यजी महाराज जी से पूछ लिया बोले प्रभु ये बताओ कि परीक्षित का क्या हुआ अब सूर्य महाराज जी को याद आ गया बोले हाँ विबालक जो है माता के गर्भ में क्या थे सुरक्षित थे अच्छा जैसे ही परीक्षण महाराज जी का जन्म हुआ तो परीक्षण महाराज जी जन्म ते पलाटी मारकर बैठ गए जो बच्चे को गोद में लेने जाए बच्चा मुस्कुरा घूर घूर कर देखे भी नहीं है ये भी नहीं है ज्योतिष आ गए ज्योतिषों ने बच्चे की जन्म कुंडली को देखा ज्योतिष ने कहा हे युद्धेश्वर महाराज ये बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसकी परीक्षा लेता है इसलिए इस बालक का नाम होगा परीक्षित बोलो परीक्षत महाराज की परीक्षत होगा यह मां के गर्भ में मर गया था अश्वधामा के ब्रह्मस्त्र से पर भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की इसलिए इस बालक का नाम विष्णु होगा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 एक समय राजा शिवि अटारी पर खड़े थे कबूतर आ गए बाज उसके पीछे है। तो राजा शिवि ने विचार किया कि अगर मैं बाज को मारता हूं तो पाप हो जाएगा क्योंकि बाज का आहार ही क्या है कबूतर वो तो उसे खाएगा उसका भोजन है वो तो उस वक्त राजा शिवि ने बाज को इशारा किया और अपनी जंघा से कबूतर जितना आकार का मांस काटा और किसे दिया उस बाज को दिया उसकी क्या करी रक्षा करी तो उन्हीं राजा शिवी के समान है युदेश्वर महाराज जो इनके शरणागति में आएंगे उनके क्या करेंगे ये रक्षा करेंगे ऐसे राजा देखो फिर कहते हैं राजा भरत के समान विधि कई विधि के यज्ञ करेंगे कई प्रकार के यज्ञ करेंगे ये किनके समान भरत जी महाराज भरत जी महाराज जी जब यज्ञ करते थे देवता काना करते थे बोले साहब इनके जैसा तो कोई यज्ञ करने वाला है ही नहीं ऐसे प्रतापी महाराज अग्नि के सम्मान तेजस्वी होगा परीक्षित महाराज में से तेज निकलता था क्योंकि अग्नि में क्या है तेज है अंधेरे को कैसे रोशन कर देता है ऐसे इनके शरीर से ते तेज निकलेगा किसके सम्मान अग्नि के सम्मान और समुद्र के सम्मान यह गंभीर होगा समुद्र के सम्मान सिंह के सम्मान महापराक्रमी जिसे शेर अपने शिकार को कैसे कर लेता है ऐसे अपने शत्रुओं का ही शिकार करेंगे ऐसे उन पर हमला करेंगे किनके सम्मान सिंह के सम्मान पृथ्वी के सम्मान क्षमावान हम कितना पृथ्वी को कष्ट देते हैं कितना कुछ करते हैं पर भूमि हमें क्या कर देती है क्षमा कर देती है उसके सम्मान होगा यह राजा ययती के सम्मान बड़ा धार्मिक होगा और बली महाराज जी के सम्मान धार्यवान भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया इसके बाद भी बलि महाराज जी बड़े धारेवान खड़े हैं कोई चिंता नहीं है और प्रहलाद महाराज जी के समान परम भागवत भक्त होंगे बोलो प्रहलाद महाराज की जय एक गुण के अंदर एक राजा के अंदर इतने गुण तो मानो आ का जा पहचान बताई गई सत्यु की अगर ऐसा राजा मिल गया जनता को जिनमें सारे गुण पाए जाएंगे तो मानो सत्यु का गया हमारे हमारे भी ये दशा हमारे घर में कलियुग का आवास भी होता है सत्युग का वास भी होता है अगर टैप टैं पैपे चल रही है घर के अंदर समझ लो कलियुग का वास है और अगर धर्म ही धर्म घर के अंदर चल रहा है तो किसका आवास है सत्युग का आवास है ज्योतिष का राजन अब कुछ कुंजली कुंडली में अवगुण आ गया कि एक ऋषि बालक इसे श्राप देंगे और तक्षत ना काटने से इनकी मृत्यु होगी युद्धेश्वर महाराज जी बड़ा शोक करने लगे युद्ध महाराज जी ने कहा सर्प काटने कोई भय नहीं है कोई बुरी बात नहीं ऋषि का श्राप ये तो बहुत अपराध हो गया ज्योतिष ने कहा राजन एक, एक अच्छा भाव और कुंडली में नजर आ गया इसे एक ऋषि श्राप तो देंगे पर भगवान के परम भक्त इनकी सुखदेव जी से भेंट होगी और कृष्ण कथा का रसा स्वादन कराकर इनका परलोक बना देंगे ऐसी गति किसी ने भी पाई नहीं होगी अब युधिष्ठिर महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए इस तरह से प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज जी का जब जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण भी कुछ लगते हैं परीक्षित महाराज जी के क्योंकि सुभद्रा जो है वो परीक्षा महाराज जी की दादी है और सुभद्रा के भाई कौन है कृष्ण है तो कृष्ण भी कौन हुए इनके दादाजी हुए हैं तो भगवान कृष्ण भी चूचक लेकर आए थे टोपी कुर्ता आदि लेकर आए थे उस समय जब भगवान कृष्ण ने इस बालक को गोद में लिया तो ये बच्चा खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा बोले यही है जिसने मां के घर में मुझे दर्शन दिया था इस तरह से फिर भगवान ने पांडवों के संग बहुत समय बिताया तो अब भगवान जो है वो जा रहे हैं पुनः द्वारका के लिए तो ये सभी प्रसंग पुराणों में आता है इसी तरह से भगवान को द्वारका गए कई महीने वर्ष बीत गए थे तो एक दिन जो है परिक्षण महाराज अपना श्री युदेश्वर महाराज जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कोई कृष्ण की खैर खबर नहीं है तो जाओ तुम श्री कृष्ण की खैर खबर लेने जाओ तो युदेश्वर महाराज जी ने अर्जुन को भगवान कृष्ण की खैर खबर लेने के लिए भेज दिया और यहां तीरथ यात्रा करते करते करते करते भगवान के परम भक्त श्री उधव जी महाराज विदुर जी महाराज क्षमा करना भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते जब श्री धाम वृंदावन आए तो भगवान के परम भक्त उद्धव जी से उनकी भेंट हुई और वहीं उन्हें ये बात पता लगी कि भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए एक बात इनको बड़ा दुख लगा एक बात का कि महाभारत का युद्ध हो गया है मेरे बड़े भाई दूतराज के सब बच्चे मारे गए पर अभी भी मेरा बड़ा भाई दूतराज मुंह में अंधा हो रहा है पांडवों के पास रहता है ये बात इनको ठीक नहीं लगी तीर तीर्थ यात्रा करने के बाद विदुर जी महाराज जी हस्तिनापुर आए और जब हस्तिनापुर आए तो पांडव ने उनका बड़ा स्वागत किया युद्धेश्वर महाराज जी ने कहा कि आपने तो हम हमारे वंश को कीर्तिमान कर दिया है जब वंश में ऐसे महापुरुष का जन्म हो जाता है तो पूरा वंश क्या हो जाता है कीर्तिमान हो जाता है उससे लोग जानने लगते हैं अरे साहब अरे किसके परिवार वाले हैं अरे साहब फराने के परिवार वाले हैं अरे वे तो बड़े महान हैं तो आपने तो हमारे वंश को कीर्तिमान कर दिया तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा आप सब तिरधामों पर गए हैं द्वारा द्वारका भी गए होंगे हमारे प्रभु कृष्ण कैसे हैं देव मैया कैसी है वासुदेव जी कैसे हैं श्री सूरसे महाराज जी कैसे तो सबका पूछने लगे उस समय विदुर महाराज जी विचार करते हैं कि कोई भी ऐसी बात जिससे कलेजे में पीड़ा हो वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि विदुर जी महाराज जी जानते थे कि महाभारत का युद्ध हो गया है और भगवान इस मृत्यु लोग को छोड़कर अपने धाम को चले गए तो विदुर जी महाराज ने सोचा अगर मैं इनसे ऐसा कहता हूँ तो ये दुखित हो जाएंगे तो विदुर महाराज ने विचार किया वैसे भी अर्जुन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 और रात में उनको हिमालय की यात्रा पर लेकर चले गए सवेद हुआ ये कि जब युतिश्वर महाराज जी अपने ताया ताई को नमन करने के लिए आए तो क्या देखते कि बिस्तर सुने पड़े उनके शोक करने लगे हाय मेरे ताया ताई कहाँ चले गए संजय से पूछ लिया संजय मेरे माता पिता के समान मेरे ताया ताई कहाँ चले गए तो संजय ने कहा देखें महाराज हमें यह नहीं पता कहाँ गए पर आपके काका जी से कुछ बातचीत चल रही थी उसी समय देव ऋषि नारायद जी तुमरु गंधर्व के संग गए तो युद्ध महाराज जी ने देव ऋषि जी को नमन किया कि शोक की घड़ी में आपका दर्शन ना जाने हमारे ताया ताई कहाँ चले गए देव ऋषि जी कहते राजन अब तुम अपने ताए का मुँह छोड़ दो अब उनकी आंखें खुल गई है अंधा तो था आंखें कौन खुल गई तो कहते हैं वो आंखों से भी अंधा था और मन का भी अंधा था पर आज उसके नेत्र खोले कौन से खुले हैं मन के नेत्र खुल गए हैं आज आप देव ऋषि नारायण जी बता कैसे रहे आप देखें बोले वो तो हिमालय चले गए और तपस्या कर कर अपने शरीर का त्याग कर देंगे और विदुर जी महाराज जी तो उनको कप का भजन में लगा कर चले गए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 अब तुम सोचो कि ताया ताई तुम तो भजन कर रहे तुम काका जी को लेने चले जाओ अरे काका तो कब वह के वहां के चले गए वहां से जबकि काका उनको लेकर रास्ते में जा रहे हैंगे <coughs> इस तरह से देव ऋषि नारायद जी के कर चले गए अब एक दिन युधिष्ठिर महाराज को अब शकुन होने लगा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 वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा के मैं जगतनाथ प्रभु कृष्ण की कृपा से धनुर्धारी था मैंने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा शंकर जी को लड़कारा शंकर जी को प्रसन्न किया वो सब ताकत कृष्ण की कृपा से थी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 और वो श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले गए पर मेरे धनुषान किसी काम के नहीं रहे तो ये तो वर्धन यहां आता है भागवत में परस्कंद पुराण के अंदर क्या लिखा है कि डाकू कोई और नहीं भगवान ही आते हैं तो भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद कई को अपना अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का गमन ना हो जाए इसलिए भगवान अर्जुन को जुदू में हराते हैं और अपनी पत्नियों को लेकर भगवान चले गए पांडव ने कहा कि जब भगवान कृष्ण नहीं रहे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे तो कम आयु में राजा परीक्षित को राजगति पर बिठा दिया और पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को लिए स्वर्ग की यात्रा के लिए चल दिए तो ये जब बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से आगे अनुमति लेनी पड़ती स्वर्ग रोहने के लिए तो वहां चल दिया अब बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए थे ना उसी दिन रात के बारह बजे कलयुग प्रवेश कर गया था उसी दिन प्रवेश कर गया था माता कोंती से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे प्रभु चले गए तो माता कौंती ने भागवत माँ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया तो दो हमारे परम भागवत भक्त हुए हैं एक श्री दशरथ जी महाराज साठ हजार साल आपकी आयु थी आपसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि श्री राम चले गए वन में और आप उनके विरह में चले गए और दूसरे माता कोंती जो कृष्ण के विरह में चली गई संसार से महाभारत के महाप्रस्थान परवाह के अध्याय दो में कथा आती है कि जब पांडव लोग स्वर्गारोहण स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी थी स्वर्ग में शरीर सहित नहीं जा सकी कौन गिरी द्रौपदी द्रौपदी का अपराध क्या था जब उसके पांच पति थे पर वो प्रेम केवल अर्जुन से ही करती थी इसलिए द्रौपदी को पहले ही गिरना पड़ा इसके बाद सदैव गिर गए सदैव अपने आप को बड़ा विधुन मानते थे ज्ञानी समझते थे मेरे सम्मान को ज्ञानी है ही नहीं तो सदैव गिर गए ज्ञानाभिमान से फिर नकुल गिर गया नकुल को किस बात का घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूं मेरे जैसा कोई सुंदर है नहीं तो सुंदर अभिमान नहीं उसके उसे स्वर्ग में जाने नहीं दिया वो भी गिर गए और अर्जुन भी गिर गए अर्जुन को किस बात का अभिमान था शूरता का मैं बहुत शूरवीर हूं तो अर्जुन को भी गिरना बोला आगे चलकर महाराज बचे भीम भीम भी गिर गए भीम को भला भी मानता केवल युद्धेश्वर महाराज जी आगे गए और वो कुत्ता जो था ना वो भी उनके संग चला गया देवराज इंद्र है इंद्रन का राजा तुम्हारा कल्याण हो तुम्हें अमृता लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है साथ ही तुम्हे स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो चुका है इसलिए तुम कुत्ते को छोड़ दो और मेरे साथ चलो कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग के स्थान बंद हो जाते हैं उनके यज्ञ का फल क्रोध वेदा क्रोधवेशा नामिक राक्षस हर लेते इसलिए छोड़ दो इस कुत्ते को जो मनुष्य जो कुछ दान हवन आदि पुण्य कर्म करता है उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए उसके फल को क्रोध वेशा राक्षस हर लेते हैं इसलिए तुम इस कुत्ते को छोड़ दो परीक्षा महाराज ने कुत्ते को नहीं छोड़ा क्या कहा परीक्षा महाराज ने कि धर्मात्मा थे परीक्षा जी महाराज बोले ये वफादार निकला इसका कोई पाप नहीं था देखो मेरी पत्नी रस्ते में गिर गई मेरे चारों भाई रास्ते में गिर गए पर ये कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता उस समय वो कुत्ता नहीं था साक्षात धर्मराज जी थे। बोलो धर्मराज महाराज की धर्मराज जी प्रकट हो गए उस समय इंद्र ने आशीर्वाद दिया तो शरीर से जो है स्वर्ग में बताते स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है वहीं से तो युद्ध महाराज जी वही से स्वर्ग चले गए बोलो युद्धेश्वर महाराज की जय पर महाराज जी राजगति पर बैठ गए परीक्षण महाराज जी पुत्र की पुत्री एरावती से इन्होंने विवाह किया और जन्मे जय आदि परीक्षण महाराज जी के चार बेटा हुए एक दिन परीक्षण महाराज जी दिग्विजय के लिए चले गए तो इनके मंत्री ने जो वो जरासन का मुखट था ना सोने का वो पहना दिया और वो सोना अधर्म का था क्योंकि जरासन अधर्मी था और भीम सिंह ने जब जरासन को मारा था तो अरे हम जब इस मुकट को देखेंगे तो हमें याद आएगी कि, कि हमने जरासम को मारा है। वो लेकर आ गया था धर्म का सोना था तो उसी सोने के ताज को पहनकर परीक्षा महाराज जी जल दिए अपनी सेना से परीक्षा महाराज जी दूर हो गए तो क्या देखा परीक्षा महाराज जी ने कि एक गाय और एक बैल पुरुष भाषा में बात कर रहे तो बैल एक टांग पर था और गाय रो रही थी महाराज जी पेड़ की आड़ में चले गए और पेड़ की आड़ में से दोनों की बातें सुनने लगे बैल ने कहा कि तू क्यों दुख करती है तुझे इस बात का दुख है कि मेरे चार चार पेड़ थे तीन तोड़ गए और मैं एक पेड़ पर खड़ा हूं या तुम्हें इस बात का दुख है कि जगतनाथ प्रभु श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर थे तो शंख चक्र गधा पद्मधारी अपने चरण रखते थे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 श्री कृष्ण जो हैं वो संसारी मायामों से दूर रहते थे मस्त रहते थे आगे जो कुछ परमेश्वर देवे उसमें संतुष्ट रहना जो भगवान ने दिया है उसमें मस्त रहना ये भी गुणता भगवान कृष्ण में मीठे वचन बोलना बहुत मीठे वचन भगवान कृष्ण कहते थे और मन इंद्रियों को वश में रखते थे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 नहीं करते थे। सुनी हुई बात याद रखना सुनी हुई बात को याद रखना अपना कहा हुआ वचन ना भूलना यह भी भगवान में गुणता है ज्ञान को स्थित रखना मतलब ज्ञान को हमेशा कायम रखना ज्ञान कब कायम रहेगा जब आप दौड़ाते रहोगे उसको तभी कायम रहेगा ना क्या क्या है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 पुरानी जो इतिहासिक बातें होती हैं वो पुराणों में लिखी होती है कि तो जब हम पुराण सुनेंगे तभी तो हमें पता लगेगा भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है कि पुराण में सब बातें लिखी होती है कि जैसे कल के अवतार थोड़ी हुआ भगवान का पर लिखा है कि होगा तो हमने भूत भविष्य वर्तमान की बात को क्या किया जान लिया अब वरा अवतार के समय हम तो नहीं थे नरसिंह अवतार के समय हम तो नहीं थे वामन अवतार के समय हम तो नहीं थे राम अवतार के समय हम तो नहीं थे श्री कृष्ण के समय तो हम नहीं थे पर हम कैसे जाने पुरानों में लिखा है साहब तो जानना अपना हाल किसी से ना बदलाकर समुद्र के सम्मान गंभीर रहना गंभीर रहना रोते नहीं देना सबके पास कुछ लोग रोते ही रहते सबके पास आ, रोते ही रहते और वो रोते ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं, हर बात किसी को बताया ना करो हर आंसू किसी को दिखाया ना करो लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं हर जख्म किसी को दिखाया ना करो मस्त रहते थे हमारे प्रभु धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना धर्म से हटना नहीं है ये बहुत बड़ी शिक्षा है ये बहुत बड़ी शिक्षा है जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं तो आपको पता होता क्या है जब हम धर्म से जुड़ते हैं दूसरा आदमी देखता रही धर्म से जुड़ जाएगा तो उसे एक शिक्षा मिलती है वो कोशिश करता है ये जुड़ सकता है मैं नहीं जुड़ू अब जब वो व्यक्ति धर्म से पीट दिखा देता है धर्म से गिर जाता है तो उससे जो है होता क्या है कि लोग बोलते रहे ये तो सब बस ड्रामेबाजी चल रही है ऐव ही है तो यहां पर क्या लिखा है धर्म की तरफ से मन को नहीं फेरना आप चल गए तो जय सीता हमारे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं वो बस बीमार हो गया बड़े कठिन बीमार हुए हैं उनको कहा डॉक्टर ने खा लो बोले साहब संसार से चले जाओ अच्छा नहीं इससे अच्छा खाने पीने से थोड़ी जिंदगी मिलती जिंदगी तो परमात्मा जब देंगे जब तक है क्या कह रहे जिंदगी देने वाले भगवान हैं ऐसे भी लोग हैं इतना पैसा है सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने बोला दाल का पानी पियो कुछ खा नहीं सकते ये कुछ जिंदगी है कि अरे जिंदगी तो हमारी है हमसे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं है क्या जिंदगी है सुबह पूजन करो जब करो काम पर जाओ फिर दोपहर को कोई सत्संग मिले कि सत्संग करो साहब फिर संध्या में निकल जाओ कहीं सत्संग करने के लिए खूब भगवान की कथा कर, करो प्रसाद करो मस्त होकर सो जाओ चिंता नहीं है मतलब हमारा कार्य आरम्भ भी अच्छा होता है और हमारा विश्राम भी अच्छा होता है अब आप खुद सोचें एक मिसाल है अभी हम सत्संग करें कभी विचार करें अपनी दिनचर्चा के ऊपर विचार करो अभी आप सत्संग कर रहे हैं लगभग नौ बज रहे हैं दस ग्यारह साढ़े ग्यारह बज जाते एक मिसाल है उसके बाद क्या आ गई रात आ गई भोजन करके कहाँ टहलने के लिए जाओगे कहीं नहीं चित के अंदर कौन आ गए चित चोर आ गए तो आप खुश हो जाओगे अगर ऐसा आदमी को सुबह नहीं भी उठता है अगर वो चला जाता है तो वो कहाँ जाएगा बताओ हाँ कहाँ जाएगा वो उसकी चित्त में तो चित्त चोर आ गए अब जब वो रात को सारी चीजें लेकर बैठेगा सोएगा तो रात में यही घूमने वाली हैगी और सवेरे भी उसकी चिंतन यही चलता रहेगा क्या चिंतन चलता रहेगा अरे साहब अब जल्दी से अपने काम को निपटा में शाम को कथा का चक्कर रहेगा तो कौन चल रहे हैं भगवान चल रहे हैं चित के अंदर दूसरी चीज आने वाली नहीं है इससे जो है बहुत वो होता है का। तो ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए फिर बताते हैं भगवान में गुण धर्म और वेद की रक्षा करना धर्म और वेद की रक्षा करना और संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब भला कहें मतलब संसार में ऐसा काम करके जाना जिसमें लोग के अच्छा इंसान था ये नहीं बेचा जान झुड़ गई चला गया ऐसा कीर्ति कर जाना वो कहते ना कि जब हम पैदा हुए जग में जग हसे और हम रोए अरे ऐसी करनी कर चलो कि पाची हंसी ना हो मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हम तो रो रहे होते हैं घर वाले हंस होते हैं अरे छोरा हो छोरी हुई वो बेचारा रो रहा है लोग मैं कहा फंस गया कर इनको हंसने की लगी भी है तो बच्चा भी रोते रोते कह दिया साहब ऐसा काम करके कर जाऊंगा जी जो तुम्हारे दांत रहे हैं मेरे जन्म के समय वो बंद हो जाएंगे मैं हंसता हुआ खिसक जाऊंगा और तुम रोते ही रहोगे तो ऐसी कीर्ति करना जिसमें लोग क्या कहें अच्छा कहें आंख में शर्म रखना ये भी गुण है भगवान आंख में शर्म रखना किसी जीव को दुख ना देना ये भी गुण था भगवान में जो कोई दिन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण कर देना अगर कोई कहे भाई साहब हम परेशान हैं आपको लगता है साहब ये परेशान है तो उसकी इच्छा को तुरंत पूर्ण कर देना पूरी कर देना फिर बताते हैं भगवान का ध्यान करते रहना किसका ध्यान करते रहना भगवान का ध्यान करते रहना सबसे अधिक बलवान होना ये गुण भगवान भगवान सबसे अधिक क्या थे बलवान थे तीनों लोग में किसी शूरवीर को कुछ ना समझना इसलिए भगवान त्रिलोक के अंदर किसी को कुछ नहीं समझते थे और साधु ब्राह्मण महात्माओं का आदर करना साधु महात्मा भगवान ब्राह्मण का भूत आदर करते थे भगवान श्री कृष्ण और फिर परो करना